प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी ग्रहस्थ और उदासीन यानी सन्यासी सब बहुत ही थे और 10 पांच मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया मुनि ने उन्हें आसन दिया वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले भरत सुनो हम सब खबर पा चुके हैं विधाता के कर्तव्य पर कुछ वर्ष नहीं चलता माता की करतूत को समझकर यानी याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो हे तात कह कैके का कोई दोष नहीं उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी यह कहते हुए भी कोई भला न कहेगा क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं किंतु तो हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ा ही पावेंगे यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है राजा सत्यव्रती थे तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता धर्म रहता और बड़ाई होती सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ है बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता हे भरत अब तो तुमने बहुत ही ही अच्छा किया यह, यही मत तुम्हारे लिए उचित था श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही। संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है तुम्हारे समान बड़ कौन है हे ताप तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह जैसा मूर्ख यानी विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुम्ब भर को पालने वाले हैं हे भरत मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी ही हो। हे भरत तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है पर हम सबके लिए तो उपदेश है श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश यानी बड़ा शुभ हुआ है हे तात तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री राम चंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा कभी अस्त होगा ही नहीं जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं वरन दिन दिन दूना होगा के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा कैके का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त होले, राजा भगीरथ गंगा जी को लाए जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है जिनके प्रेम और संकोच यानी शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए जिन्हें श्री महादेव जी ने अपने नेत्र हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देखा अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया जिसने श्री राम प्रेम ही हिरण के यानी चिन्ह के रूप में बसता है हे तुम तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो हे भरत सुनो हम झूठ नहीं कहते हम उदासीन है यानी किसी का पक्ष नहीं करते तपस्वी है यानी किसी की मुंह नहीं कहते और वन में रहते हैं यानी किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त का दर्शन प्राप्त हुआ सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है हे भरत तुम धन्य हो तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं भरत जी का शरीर पुलकित है हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं यानी मैं कुछ भी असत्य तो लोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है सोच इसी बात का है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं वे वलकल वस्त्र पहनते हैं फलों का भोजन करते हैं पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं इसी दुख की जलन से मेरी निरंतर छाती जलती रहती है मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है माता का कुमत यानी बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है उसने हमारे हित का वसूला बनाया उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और चौदह वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया यहां माता का कुविचार बढ़ई है भरत को राज्य वसूला है और राम का वनवास कुयंत्र है और चौदह वर्ष की अवधि कुमंत्र है मेरे लिए उसने यह सारा कुठात यानी बुरा साज रचा और सारे जगत को बारह बाट यानी छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है दूसरे किसी उपाय से नहीं भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की मुनि ने कहा हे hey, तात अधिक सोच मत करो श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण या, यानी आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले हे नाथ आपकी आज्ञा सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए जाकर कंद मूल और फल्लाव उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादी सिद्धियाँ आ गई और बोली हे गुसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा सब सिद्धियां आपस में कहने लगी श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता अतः मुनियों के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं यानी लजा जाते हैं उन घरों में बहुत से भोग यानी इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य यानी ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया जिन्हें देख देवता भी ललचा गए दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनो को देखते रहते हैं अर्थात उनके मन की रुचि के के अनुसार करते रहते हैं जो सुख के समान स्वर्ग में भी, स्वप्न में भी भी स्वप्न नहीं है ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटंब सहित भरत जी को दिए क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम, कुबेर आदि <coughs> सभी लोकपालों के लोक लोग जान पड़े सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता जैसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोबे वन बगीचे भांति भाती के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों यानी विरक्त मुनियों की भांति सखुचा रहे हैं सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है यानी उनका भी मन ललचा जाता है बसंत है, शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष यानी चारों पदार्थ सुलभ हैं, माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देख सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आप फंसे कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम और व्रतों को त्याग न दे संपत्ति भोग विलास की सामग्री चक्री है और भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों यानी कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले हाथ हाथ में में हाथ ऐसे जा रहे हैं हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो हु। तो उनके पैरों जूते सिर पर छाया है उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट और सच्चा है वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह वा कोमल वाणी से कहता है श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया बादल छाया किए जा रहे हैं सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा तो श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव यानी जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने तारने तरने वाले हो जाते हैं फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे तब भला उनके लिए मार्ग मंगल यानी सुखदायक कैसे ना हो सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। के के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही ही है। उसने गुरु बृहस्पति जी जी जी जी से कहा है, प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की ही न हो। श्री रामचंद्र रामचंद्र और और की भेंट हो। संकोची प्रेम के वश और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहाती hey के के है, तो है उस समय यानी पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था परंतु तो इस समय कुचाल करने से हानि होगी हे hey देवराज श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है लोक और वेद दोनों में इतिहास यानी कथा प्रसिद्ध है इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं सारा जगत श्री राम को जपता है पर वे श्री राम जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए ऐसा करने से लोक में अपय और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा हे देवराज हमारा उपदेश सुनो श्री राम जी को अपने सेवक परम प्रिय है वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं यद्यपि वे सम हैं उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एकरस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं श्री राम जी सदा अपने सेवकों यानी भक्तों की रुचि रखते आए हैं वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि है उनसे बिल्कुल न डरो प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं तुम्हारा ही मोह है देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर कर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं उनकी प्रेम दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं अयोध्या वासियों का प्रेम तो कहते नहीं बनता बीच में निवास यानी मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए अर्थात यमुना जी का वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम भगवान के प्रेम में विह्वल हो हो गए गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी ही चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया समयानुसार सबके लिए खान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई निषाद राज संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए फिर स्नान करके और नदी को सिर नवा कर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके जा रहे हैं जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं गांवों की स्त्रियाँ एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है शील स्नेह उन्ही के सदृश है और चाल भी उन्ही के समान है परंतु हे सखी इनका ना तो वह वेश वेश यानी वल्कल वस्त्रधारी है, ना सीता जी ही संग सीताजी और इनके आगे सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है मानो इनके मन में खेद है हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है उसका तर्क यानी युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया सब कहती है कि इसके समान सयानी कोई नहीं है उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली श्री राम जी के राजतिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी वह बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं इनके समान आज कौन है भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले है सकी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो छोटा भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देख हम सब भी आज धन्य यानी बड़ भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गए इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है यह पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि यानी मर्यादा से हीन कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश यानी जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प उग गया भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं वे तीर्थ देख स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देख कर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वनप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं उनमें से जिस तिश से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देख जन्म का फल पाते हैं जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं उस दिन वही ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले साथ के सब लोगों ने भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं सुख देने वाले यानी पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा जिसके जीवें जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है सब स्नेह रूपी मदिरा से छके यानी प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं अंग शिथिल है रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं सब लोग उस पर्वत को देखकर कर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी जी की जय हो ऐसा ऐसा कहकर प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा है मानो श्री रघुनाथ अयोध्या को लौट चले हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा श्रेष्ठ जी भी नहीं कह सकते कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के के प्रेम मारे शिथिल होने होने कारण सूर्यास्त होने तक यानी में दो ही कोस चल पाए और जल स्थल का देखकर रात, रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी मानो समाज सहित आए हैं, प्रभु के वियोग अग्नि से उनका शरीर संतप्त है, सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सा दूसरी ही सूरत में देखा सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भराया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है कोई भीषण को समाचार यानी बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा ऐसा कह कर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे आकाश में धूल छा रही है बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं तुलसीदास तो जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है वे चित्त में आश्चर्युक्त तो हो गए उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे तुलसीदास तो जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम नेत्रुओं में भर गए सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच, भरतची के स्वभाव को को मन में समझकर तो प्रभुश्री जी चित को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में यानी आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे हे स्वामी आपके बिना ही कुछ पूछे मैं कुछ कहता हूँ परिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता अर्थात आप पूछे, तब मैं कहूं, ऐसा अवसर नहीं है इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं यानी आप सब जानते ही है मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ हे नाथ आप परम सुहृद यानी बिना ही कारण के परम हित करने वाले हैं सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको आप अपने ही समान जानते हैं परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है इस बात को सारा जगत जानता है वे भरत भी आज श्री राम जी यानी आपका पद यानी सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी यानि आप वनवास में अकेले असहाय हैं अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंट करने के लिए आए हैं है। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार इस समय किसे सुहाती परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे राज पद पा जाने पर सारा जगत ही पागल यानी मतवाला हो जाता है चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ राजा नहुष ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान तो नीच कोई होगा ही नहीं जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज राजमद ने कलंक नहीं दिया भरत ने यह उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए हाँ भारत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी यानी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया पर आज संग्राम में श्री राम जी यानी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे